अब छह ऋचा वाले चिया छठवें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ वही विद्वान होता है जो विद्वानों का संग करके बुद्धि को बढ़ाता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सब मनुष्य धर्म पथ से सुख और कर्म को धारण करें भावार्थ हे मनुष्यों जो जगत के कल्याण के लिए सृष्टि क्रम से पदार्थ विद्या को प्रकाशित करते हैं वे धन्य होते हैं भावार्थ विद्वानों को यह योग्य है कि स्वयं पूर्ण विद्वान होकर अज्ञजनों को अध्यापन और उपदेश से उपकृत करें स्त्री भी विद्वानों के समान होकर उत्तमा चरण करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा लंकार है जो श्त्रियां विद्या युक्त होकर सत्य धर्म और उत्तम सुभाव का स्वीकार करके मेग के सद्रिश सुखों के विरिष्ट करती हैं तो वे बड़े सुख को प्राप्त होती हैं भावार्थ मनुस्यों को चाहिए की मित्रता करके अपने और दूसरे के राज्य की न्याय से रक्षा करके धर्म की उन्नति करें इस सुक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान के और विद्यायुक्त स्त्री के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह चया छठवां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 67वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को किसके तुल्य क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन इस संसार में धर्म युक्त कर्मों को करें वैसे राज्य का राजा आदि पालन करें फिर मनुष्य को किसके तुल्य क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन तेजस स्वरूप बिजली रूप सूर्य आदि कारण को जान के उपकार करते हैं वैसे ही इसको करके मनुष्य सुख को प्राप्त हों फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे प्राणी पैरों से अभिष्ट एक स्थान से दूसरे स्थान को जाके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं वैसे ही सत्य भाषण आदि कर्मों को धर्म मार्ग के लिए प्राप्त होकर अभिष्ट आनंद को सिद्ध करो फिर विद्वान कैसे होकर क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो स्वयं धर्म युक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले हुए दुष्ट आचरण से पृथक व्यवहार करके अन्य मनुष्यों को सादृश्य अर्थात अपने समान करते हैं वे धन्यवाद के योग्य हैं मनुष्य विद्वानों से किस प्रकार विद्या ग्रहण करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थक जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर उनके उपदेश और विद्या को ग्रहण करके उनसे बुद्धि और उत्तम क्रिया का स्वीकार करते हैं वे प्रसिद्ध स्तुति वाले होते हैं इस सुक्त में मित्रा वरुण और विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 66वां सुक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ अब मनुष्यों को परस्पर क्या करना चाहिए इस विषय को प्रथम मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक जन सब मनुष्यों को विद्या से पवित्र करते हैं वे मनुष्यों से सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं मनुष्य को यहां कैसे होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो विद्वानों में विद्वान राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य को सिद्ध कर सकते हैं वे ही यशस्वी होते हैं भावार्थ हे राजपुरुषों आप लोग जो अपने राज्य की विद्वानों से रक्षा करें तो वह पृथ्वी में विृत हुआ समर्थ होवे विद्वानों के सदृश इतर जनों को वरताव करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लोप उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के सदृश क्रिया करके सदा ही वृद्धि करें फिर मनुष्यों को क्या जानकर क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य वृष्टि आदि के कारण सूर्य वायु और बिजली आदि को जाने तो उस कार्य को कर सके इस सुक्त में मित्र श्रेष्ठ और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 68वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब चार विचा वाले 69वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इस संसार में मनुष्य को क्या जानकर क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस संसार में तीन प्रकार का प्रकाश है एक सूर्य का दूसरा बिजली का तीसरा पृथ्वी में वर्तमान अग्निका उन तीनों को जो क्षत्रिय आदि जाने वे अच्छे राज करने को समर्थ होवें फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे सबके मित्र जनों आप लोग गौ के सदृश सुख देने वाले नदी के सदृश मल के दूर करने बुद्ध के देने और कामनाओं की सिद्ध के देने वाले होइए मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य कुटुंब के पालन के लिए श्रेष्ठ पुरुषों की शिक्षा और वृद्धि के लिए सर्वदा प्रयत्न करते हैं वे विद्वानों के कुल को करते हैं मनुष्यों को क्या-क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो वायु बिजली और सूर्य संपूर्ण लोकों के धारण करने वाले हैं वे परमेश्वर से धारण किए गए हैं ऐसा जानकर संपूर्ण ईश्वर ने ही धारण किया ऐसा जानना चाहिए इस सुक्त में प्राण उड़ान और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 69वां सुक्त और सप्तम वर्ग समाप्त हुआ अब चार विचा वाले 70वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थक हे मनुष्यों जो रक्षक राजपुरुष प्रजाओं की अत्यंत रक्षा करते हैं वे ही राजपुरुषों से सेवा करने योग्य हैं भावार्थ वे ही अध्यापक और उपदेशक कृत क्रिया होवें जो क्रोध और लोभ आदि दोषों से रहित हों और उनसे पढ़ते हैं विद्या के धारण में प्रयत्न करते हुए होवें फिर मनुष्य कैसे वर्तें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सभा और सेना के स्वामी निरंतर प्रजाओं की रक्षा करें उनका रक्षण प्रजा करे उत्तमो को किसी पुरुष से भी दान कभी न ग्रहण करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ विद्वान जन ऐसा उपदेश करें जिससे किसी से दान कोई भी नहीं ग्रहण करे वैसे ही माता और पिता से पुत्र आदि भी दान की रुचि ना करें इस सुक्त में प्राण, उदान और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 70वां सुक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ अब तीन ऋचा वाले 71वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर अध्यापक और उपदेशक क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो विद्वान जन जवहार नामक यज्ञ को करें हम लोगों की उन्नति के लिए समर्थ हों फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं वैसे मनुष्यों की बुद्धियों को बढ़ाइए भावार्थ मनुष्य धार्मिक विद्वानों को बुलाकर सदा उनका सत्कार करें